अस्तब्धव्यस्तो अस्ती चे उपलब्धवे तत्व प्रसिद्ध पढ़ाक उपलब्धव्य तत्त्वभावेन उभयो अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति इति इति तत्वो अस्थव्य तत्व अस्त उपलब्धस्थ अस्ते उपलब्धस्था अस्ति इति उपलब्धव्य परमात्मा है इस प्रकार ही परमात्मा है इस प्रकार ही वह शास्त्र से जानने योग्य है परमात्मा इस प्रकार ही वह शास्त्र से जानने योग्य है या परमात्मा यह है परमात्मा है इस प्रकार ही उसे शास्त्र से जानना चाहिए अच्छा किससे जानना चाहिए शास्त्र तो पे चार तत्व भावेन और मन से जानना चाहिए किससे जानना चाहिए कैसे अस्त इस प्रकार ही मन से जानना चाहिए मन से जानने का मतलब है यहाँ पर मनन और निरुद्धासन करना मनन भी एक का ज्ञान है परोक्ष होगा निरुद्यासन अप्रोक्ष उसका मन से जानना चाहिए अर्थात उभयोग अर्थ है कि दोनों हितुओं में दोनों हितुओं से दोनों हितुओ कौन हुआ शब्द और मन शास्त्र से जानना और मन से जानना तो शास्त्र और मन उन दोनों हितुओं से अस्तित्य उपलब्ध व्यस्त की परमात्मा है इस प्रकार जानने वाले का ही मन प्रसन्न हो जाता है मन प्रसन्न हो जाता है मतलब दोष रहित होता है अत्यंत शांत होता है देखिए भाष्य में यहाँ तत्व भाव्यती भाव्यती है ना कि मतलब तत्व का जो तत्व की जो भावना करता है है तत्व की जो भावना करता है तत्व का जो चिंतन करता है इस प्रकार तत्व भावना का क्यार्थ हो गया अंतरणम हाँ तत्व भावा करके करते हैं अंताकरण आगे देखना तेन चा कि तेन मतलब अंताकरण से परमात्मा है इस प्रकार ही उसे जानना चाहिए इस प्रकार ही उसे जानना चाहिए अच्छा एक मिनट है ये क्या करते हैं तत्व भावा को पहले ले लिया इन्होंने देखता हूं कि मतलब अंताकरण से तो इसका मतलब इनका यहाँ तत्व भावेन हस्त उपलब्ध हद ऐसा आ रहा है लगा कर देखते है पहले तत्व तो भाव हो ले लिया और तो तो करते क्या कि अंताकरण अंताकरण से अंताकरण से परमात्मा है इस प्रकार ही, जानना चाहिए। इस प्रकार ही उसे जानना चाहिए। देखता आगे देखो वेदांत वाक्य ही इसका तार्पर्य नहीं दोबारा लगाइए दोबारा लगाइए ऐसा ना उन्होंने पूरे अर्थ सरल होने के कारण पहले अर्थ किया नहीं है दोबारा लगाओ अस्ति इस उपलब्ध परमात्मा है इस प्रकार ही उसे शास्त्र से जानना चाहिए ऐसी ही अर्थ हो जाएगा ठीक है और चार तत्व भावेन क्या और तत्व भावेन और फिर मतलब मन से उसे जानना चाहिए तो वही अर्थ है उस वैसा ही अर्थ है ठीक है तत्व भाव का तो अंताकरण और अंताकरण से परमात्मा है इस प्रकार ही जानना चाहिए और इसी वाक्य का दुबारते हैं भाष्यकार की वेदांत वाक्य ही अस्थि उपलब्धव्य से ओ नहीं नहीं ठीक है ये ये जो है ना वेदांत वाक्य तो और देखना वेदांत वाक्यों से अस्ति वेदांत वाक्यों से परमात्मा है ऐसा जानने वाले का ऐसा जानने वाले को ऐसा वाले। मन से भी अस्ति इस प्रकार मनन निर्ध्यान करना चाहिए वेदांत वाक्यों से परमात्मा है ऐसा जानने वाले व्यक्ति को जानने वाले व्यक्ति को मन से भी अस्ति परमात्मा है इस प्रकार तो मनन निर्ध्यान करना चाहिए परमात्मा इस प्रकार तो मनन निर्धारण करना चाहिए किससे मन से ध्यान देना तो ये क्या हो जाएगा तत्व मतलब तो मन से उसको जानना चाहिए तो उसका ये तेंचा परमात्मा अस्तित्व तो का ही व्याख्यान हो गया ये <क्षुव> चलिए उभयो उभयो हेतु हो उभयो कर रहे तो वयो दो हेतु दोनों हेतुओं से तो दोनों हेतु कौन हो गए उभाव्याम शब्द मनोरूपा व्याम हेतु से अस्थित्ते अस्थि प्रकार जानने वाले व्यक्ति का ही नीचे तत्व भाव मन प्रसन्न होता है मतलब दोष रहित होता है शांत होता है अब यहाँ पर एक वाक्य बीच में उपलब्ध के पास ज्ञात बता मतलब जानने वाले का जानने अब ध्यान, ले, ध्यान उगलग उगलग देना उपलब्ध अभ्यस्त उपलब्ध शब्द है न उपलब्ध तो यहाँ भूत में किताब प्रत्यय होता है ना किताब प्रत्ये होता है तो उपलब्ध जो है ये लव धातु है ना प्राप्ति, दातु प्राप्ति अर्थ में लव धातु में धातु तो से भूतकाल करते उपलब्ध क्या करते हैं सुनू तो जानने वाले का अंतकरण निर्मल होता है कोई ऐसा कहे ऐसी शंका होती है कि यहाँ पर कहना चाहिए ज्ञान ही न क्या कहना चाहिए जानने वाले का तो ज्ञात ये तो यहाँ पर उपलब्ध जो तो क्या बता? हाँ ज्ञातवता ऐसा क्यों कहा मतलब भाष्यकार ने उपलब्ध करता और ज्ञातवता का ही व्याख्यान खुद कर रहे हैं वो मतलब ज्ञानीना व्याख्यान करना चाहिए ज्ञातवता व्याख्यान कैसे हो गया तो सुनिए भुक्ता ब्राह्मणा एक वाक्य है तो भुक्ता यहाँ पर भूल धातु से कर्ता में किताब प्रत्यु हुआ है जो ब्राह्मण खा चुके हैं जिन ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया है उन ब्राह्मणों को क्या कहा जाएगा भुक्ता ब्राह्मणा क्या कहा जाएगा हाँ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि भूतकाल में पहले क्या हो जाएगा कर्ता में कैसा हो जाएगा भूतकाल में क्या हो जाएगा पहले कर्ता में कैसा हो जाएगा तो इस कार तो वही हो जाएगा जानने वाले अब देखो इसमें टिप्पणी हम पढ़ते, टिपणी पढ़ते हैं टिप्पणी पर ध्यान दो आपकी पुस्तक में टिप्पणी है मिलेगी उस टिप्पणी को बताई देते हैं शंका समझ में आई कोई कहे जानी ना अर्थ होना चाहिए यहाँ पर ज्ञात बता के क्यों अर्थ किया तो इसको समझाने के लिए कहा जाता है टिप्पणी इसमें है एक दो सौ उन्तीस फीट पर देखिए यहाँ देखो टिप्पणी देखो भुगता ब्राह्मणा इतना भुगता ब्राह्मणा यहाँ पर भुज धातु ऐसी कथा प्रत्यय हो गया क्या प्रत्यय हुआ हाँ भुज धातु से कथा प्रत्यय कैसे यथा कर जैसे कर्ता अर्थ वाला भुगता ब्राह्मण यहाँ पर भूल धातु से भूल धातु से किया जाने वाला किताब प्रत्यय भूल धातु से होने वाला किताब प्रत्यय जैसे नहीं ठीक है दोबारा लगाओ भुक्ता ब्राह्मण यहाँ पर भूल धातु से कर्ता अर्थ में किया जाने वाला किताब प्रत्येह दातु से कर्तार्थ में किया जाने वाला किता जैसे जैसे खाना खा चुके चुके ब्राह्मणों ब्राह्मणों का का बोध कराता कर का बोध कराता कराता है है भोजन कर उस प्रकार से उस प्रकार ही यहाँ भी उपलब्धा अच्छा ठीक है उपलब्धा के लिए है ध्यान देना उपलब्धा यहाँ पर लव धातु से करता अर्थ वाला किताब प्रत्यय करता वाला किताब प्रत्यय होकर ये ज्ञान किए हुए का बोध कराता है ज्ञान किए हुए का बोध कराता है और यह ज्ञान किए हुए का बोध कराता है ऐसा कहते हैं टिप्पणी बर... देख लो टिप्पणी देख लोक्ता ब्राह्मणा यहाँ पर जैसे करता और भुगता ब्राह्मणा यहाँ पर जिस प्रकार भूल धातु ऐसी करतार्थ वाला हैं, जिस प्रकार भूल धातु ऐसी करता प्रत्ये तो भोजन कर चुके ब्राह्मणों का बोध कराता है उस प्रकार ही यहाँ पर भी उपलब्धता यहाँ पर लब धातु से होने वाला करता कटा हैं, उपलब्धता यहाँ पर होने वाला करतार्थ वाला कटा प्रत्येह होकर कटा प्रत्येह वह ज्ञान कर ज्ञान प्राप्त किए हुए ज्ञान वालों का बोध कराता है प्राप्त किए हुए ज्ञान वालों का दोस्त करोड़ ऐसा बताते हैं पूरा करूंगी तू ऐसी मन से परमात्मा है ऐसा जानने वाले का मन प्रसन्न होता है मतलब दोष रहित होता है मेरे मन होता है तो पहले तो शास्त्र से जानना और तप्त तो भाव का क्या अर्थ था मन से जानना तो मन से जानने का अर्थ किया रंग राम मानुजी ने मनन करना मनन हो और ये व्यासन ही अप्रोक्षात्मक होने पर क्या है कि वो व्यासन जब अपरोक्ष रूप होता है ना तो उसी की परमात्मा परमात्मा जानता चलिए बड़ा कुछ नहीं डिस्टेंस हो तो ये कौन है बल्कि पर शर्मा जी मनोज और विशुते ओम शांति शांति शांति और हल्दी इधर बंदिया नहीं यहां कहीं यहां से भाग इधर वर्गीना वहां इसमें नीचे और बाएं करो वहीं आगे जा ये से खुशी है पड़ी